उत्पत्ति प्रकरण एक सौ बारह वा के अभ्यास वशिष्ठ जी ने कहा हे श्री रामचंद्र जी जिस पदार्थ में जिस जिस अभिलाषा के लिए जैसे जैसे प्रकर्ष से मन तीव्र वेग से युक्त होता है उस पदार्थ में उसी वेग से तत्त तत अभिलाषा को देखता है सौम्य है सौम्य जल के बुदबुदे के समान यह मन का तीव्र वेग उपेक्षा करने से स्वभावतः उत्पन्न होता है और रोकने प्रयत्न से शांत होता है क्योंकि उसकी उत्पत्ति में कोई निमित्त नहीं है जैसे बर्फ का शीतलता रूप है और काजल का काली रूप है वैसे ही एकमात्र तीव्र रूपिणी तीव्र चंचलता मन का रूप है श्री रामचंद्र जी ने कहा भगवान अत्यंत चंचल इस मन के तीव्र वेग का मुख्य कारण वेग का यानी चंचलता का बल से कैसे निवारण हो सकता है श्री वशिष्ठ जी ने कहा वत्स श्री जी इस संसार में कहीं पर भी चंचलता से ही हीन मन दिखाई नहीं देता चंचल सा, चंचलता से हीन मन दिखाई नहीं देता जैसे अग्नि का धर्म उष्णता है वैसे ही मन का धर्म चंचलता है जो यह जगत कारण माया संवलित चैतन्य में स्थित चंचल क्रिया शक्ति है उसी को आप मन रूप से परिणत हो भी शक्ति जानिए जैसे स्पंदन और अस्पंदन के बिना वायु के अस्तित्व का अनुमान नहीं होता वैसे ही चंचल स्पंदन के बिना चित्त का अस्तित्व का अस्तित्व नहीं है जो मन चंचलता रहित है वह मृतक मन कहा जाता है वही तप और शास्त्र का सिद्धांत रूप मोक्ष कहा जाता है मन के केवल विनाश मात्र से दुख की शांति प्राप्त होती है और मन के संकल्प मात्र से परम दुख प्राप्त होता है उठा हुआ चित्त रूपी राक्षस विपुल दुख को उत्पन्न करता है इसीलिए मोक्ष सुख के लिए उसको प्रयत्न पूर्वक गिराव हे श्री रामचंद्र जी मन की जो चंचलता है वह अविद्या नाम से कही जाती है वासना पद नामक, नामक उस अविद्या का विचार से विनाश करो अविद्या और वासना रूप उस चित्त सत्ता के बाह्य विषयों के अनुसंधान त्याग के विलीन होने पर निरतीशय सुख प्राप्त होता है हे स्री राम जी सत और असत का जो मध्य है और चित्त और जाड्य का जो मध्य है वह दोनों में दोलायमान स्थिति वाला मन कहा जाता है जड़ता के अनुसंधान से बिगड़ा हुआ चित्त बद्धमूल हुई जाड्यात्मकता से दृढ़ दृढ़ाभ्यास जड़ता को प्राप्त होता है विवेक के अनुसंधान से बद्धमूल हुई चिदंशात्मता से मन दृढ़ाभ्यास वश को प्राप्त होता है प्रयत्न से चाहे वह शास्त्रीय हो चाहे स्वाभाविक किसी पद में मन लगाया जाता है। प्रयत्न से चाहे चाहे वह शास्त्रीय हो स्वाभाविक पद में मन लगाया जाता है उस पद को प्राप्त कर अभ्यास वश तद्रुप हो जाता है फिर पुरुष प्रयत्न का अवलंबन कर चित्त को चित्त से आक्रांत कर शोक रहित पद को पाकर निश्चंक होकर स्थिर हो हे श्री रामचंद्र जी संसार की भावना से डूबा हुआ मन यदि मन से ही जबरदस्ती नहीं उबारा जाता तो उसको उभारने का उससे अन्य उपाय नहीं है हे श्री जी आपके मन का भली भांति निग्रह करने में आपका मन ही समर्थ है भला जो स्वयं राजा नहीं है वह राजा के निग्रह में कैसे समर्थ हो सकता है जो लोग संसार रूपी सागर के वेग में तृष्णा रूपी ग्राहक से ग्रस्त हैं और आवर्तों से दूर बहाए जा रहे हैं उन लोगों के लिए अपना मन ही नौका है परम बंधन जाल रूप मन को अपने मन से ही काटकर जिसने अपनी आत्मा को नहीं छुड़ाया उसकी मुक्ति अन्य से नहीं हो सकती बाह्य पदार्थों का मनन ही जिसका नाम है ऐसी हृदय को वासित करने वाली जो जो वासना उदित होती है विद्वान पुरुष उस उस वासना का मिथ्यात्व के अनुसंधान से त्याग करे तदनंतर जैसे उष्णता के क्षीण होने पर अग्नि शांत हो जाती है वैसे ही वासना का क्षय होने पर मन के साथ अविद्या का क्षय हो जाता है श्री रामचंद्र जी भोग्य पदार्थों की वासना का त्याग कर आप भेद वासना का त्याग कीजिए तदनंतर चित्त और चैत्य का त्याग कर विकल्प रहित होकर सुखी होइए। भावना की भावना न करना ही वासना क्षय है वही मनोनाश और अविद्याश कहा जाता है अर्थात जिस अविद्या के आवरण से वर्णतया पूर्णतया अनुभव नहीं होता उसका तत्व साक्षात्कार से त्याग कर सुखी होइए साक्षात अथवा चित्त द्वारा साक्षी से जिस किसी का ज्ञान होता है वहां पर संवेद्यता का असंवेदन ही उत्कृष्ट मनोनाश रूप निर्वाण है यह संक्षिप्त अर्थ है ऐसे कहते हैं जो कुछ जाना जाता है उसमें जो परम असंवेदन है वह असंवेदन ही निर्वाण सुख है और संवेदन से दुख होता है वह वेद्य का आवेदन पुरुष के अपने प्रयत्न से ही क्षण मात्र में होता है आवेदन कल्याण के लिए होता है इसलिए अपने प्रयत्न का नित्य अभ्यास करें। आपके मन में जो जो विषय और उनके उपाय अभिष्ट है उनको आप अवास्तविक जानकर बीज के मुख से निकले रहे अंकुरों के तुल्य राग आदि जिसके मुख से निकल रहे है ऐसे मन का भी अज्ञान और वासना बीजों के साथ त्याग कर परिपूर्ण आत्मा के अनुभव से तृप्त होकर हर्ष और शोक को प्राप्त न होकरण एक सौ तेरहवा सर्ग विविध विचारों से पुष्ट हुई संपूर्ण दुर्वासनाओं का समूल नाश करने वाले तथा द्वैत मिथ्यात्व बुद्धि से बद्ध मूल हुए तत्व ज्ञान का वर्णन श्री वशिष्ठ जी ने कहा हे श्री रामचंद्र जी चूंकि यह वासना नित्य सत्य होती हुई ही उदित होती है इसीलिए दो चंद्रमाओं की भ्रांति के समान उसका त्याग करना उचित है अविद्या विवेक विज्ञानहीन पुरुषों में परमार्थ सत्य के समान दृढ़तर रूप से विद्यमान है किंतु जो लोग विवेक विज्ञान से संपन्न हैं, उनमें तो अपरमार्थ होने के कारण पुत्र के तुल्य, नाम मात्र ही उसका अंगीकार है अतः वह कहा है हे श्री रामचंद्र, आप अज्ञानी मत बनिये आप ज्ञानवान बनिए भली भांति विचार कीजिए आकाश में दूसरा चंद्रमा है ही नहीं पर भ्रांति से उसकी मिथ्या प्रती होती है यहाँ पर तत्व के यानी अद्वितीय ब्रह्म के सिवा न कोई भाव पदार्थ है और न अभाव है जैसे विशाल समुद्र में जल राशि की सिवा अन्य कुछ नहीं है वैसे ही संसार में ब्रह्म के सिवा अन्य भाव या अभाव पदार्थ नहीं है ये भाव और अभाव पदार्थ असन्मय है अपने संकल्प के सिवा इनका दूसरा रूप नहीं है इनका आप देह, देहादिबनों से रहित सर्वव्यापक नित्य शुद्ध ब्रह्म में आरोप मत कीजिए हे श्री रामचंद्र जी आप कर्ता नहीं है फिर आपकी इन क्रियाओं में ममता क्यों है जब एक अद्वितीय ब्रह्म के सिवा दूसरा कोई है ही नहीं तो कौन किसको किससे और कैसे करे भाव यह कि केवल एकमात्र से साध्य कोई क्रिया प्रसिद्ध नहीं है ज्ञानियों में श्रेष्ठ श्री राम जी मैं अकर्ता हूँ ऐसा अभिमान भी आप मत कीजिए अकर्तृत्व रूप से अभिमान करने पर प्राप्त होने योग्य अपने य, यत्न से साध्य क्या फल है अर्थात कुछ भी नहीं है अतएव अभिमान भी व्यर्थ है यह भाव है इसीलिए हे निष्पाप आप अभिमान से रहित होकर स्वस्थ हो हे रघुवर अभिमान का अभाव होने पर कर्ता होते हुए भी आप उसमें आसक्त न होने के कारण अकर्ता भी है इसी प्रकार अकर्ता होते हुए भी उसमें भी अभिमान न होने पर अकर्तृत्व में भी आसक्ति रहित होने से कर्ता भी है आप में अज्ञानी कर्ता के समान स्पंदन रूप कर्तृत्व कैसे यानी स्पंद आत्मा का साक्षात्कार कर चुके आप में अज्ञानी कर्ता के समान देह की स्पंदन से आत्मस्पंदन भ्रम कर्तुत, कर्तुता की प्रसक्ति नहीं है। यदि क्रिया का फल सत्य होता तो कर्तुता यानी क्रिया उपादेय होती और यदि क्रिया का फल मिथ्या होता तो क्रिया हेय होती क्योंकि एकमात्र उपादेय में ही लोगों की आसक्ति होती है क्रियाफल क्रिया नहीं है इंद्रजाल के समान सभी मायामय माया और अवास्तविक है उनमें कौन आस्था है और कैसे है और उपादेय दृष्टिया हो सकती है हे श्री रामचंद्र जी जो यह संसार की बीज कनिगा विद्या है वह यद्यपि विद्यमान नहीं है तथापि विद्यमान सी विशालता को प्राप्त हुई है जो यह कृत्रिम वेश वाली सार विहीन संसार रूप घट शराबो को उत्पन्न करने वाली का, यानी कुम्हार की छोटी चाक है उसे आप चित्त को मोह में डालने वाली वासना जानिए वह सुंदर बांस की लता के समान भीतर में पोली है और यानी उसके अंदर का हिस्सा असार है नदी की लहरों की परंपरा के तुल्य यदि वह भली भांति काटी भी जाए तो भी नष्ट नहीं होती है वह हाथ से ग्रहण करने पर भी ग्रहण नहीं की जा सकती अत्यंत कोमल होती हुई भी झरने के प्रवाह के समान उसका अग्रभाग अत्यंत तिखा है यानी झरने का प्रवाह तट का छेदन करने के कारण तीक्षणाग्र होता है यद्यपि वह कार्य करने में समर्थ कारण कलाप के तुल्य प्रतीत होती है तथापि सत्य पुरुषार्थ में उसका कोई उपयोग नहीं होता सत्य तरंगों से शून्य स्वप्न की तरंगिणी के सदृश मृग तृष्णा की नदी के तुल्य प्रतीति मात्र से शोभायमान वह आकार में ही परिनिष्ठित है अर्थ क्रिया में परिनिष्ठित नहीं है जिस प्रस्तुत चक्रिका के प्रसाद से उत्पन्न हुए सब पदार्थ कहीं पर टेढ़े हैं, कहीं पर साफ है कहीं पर लंबे कहीं पर बौने कहीं पर स्थायी है और कहीं कहीं पर चंचल है इसलिए परस्पर भेद को प्राप्त हुए हैं। यद्यपि यह भीतर से पोली यानी निस्सार है तथापि सार से सुंदर सी लगती है यद्यपि वह कहीं पर भी स्थित नहीं है तथापि सभी स्थानों में दिखाई देती है वह यद्यपि जड़ ही है तथापि मन की चंचलता को धारण करती हुई चैतन्यमयी सी प्रतीत होती है यद्यपि एक पलक भर भी वह कहीं स्थिर नहीं रहती तथापि अपने में स्थिरता की आशंका पैदा करती है सत्वगुण से अग्नि की ज्वाला के समान शुद्ध वर्ण वाली होने पर भी वह तमोगुण से स्याही के तमोगुण से स्याही के समान भीतर में कृष्ण वर्ण वाली है परमात्मा की संधि से उसमें चलन क्रिया है और उन्नी के साक्षात्कार से उसका विनाश हो जाता है निर्मलात्म प्रकाश में प्रकाश के आवरक होने के कारण वह मलिन हो जाती है और अंधकार में भी विराजमान रहती है यद्यपि मृग के समान शुष्क कांति वाली है तथापि विविध वर्णों से विलसित होती है वह काली सापिन के समान टेढ़ी विष से भरी हुई दुबली पतली बड़ी कोमल दुख की हेतु होने से अत्यंत करकश नारी के समान चंचल कृष्णा के समान लोलूप है स्नेह का विनाश होने पर दीपक की लो से समान अपने आप शीघ्र नष्ट हो जाती है स्नेह के बिना भी सिंदूर की बुकनी की रेशा रेशा के समान रागवती होकर विराजमान होती है जैसे जल की आशा से बिजली मेघ में रहती है वैसे ही बिजली के तुल्य चंचल उसने जड़ आशा से अपनी स्थिति कर रखी है वह मूढ़ लोगों में त्रास पैदा करने वाली टेढ़ी बिजली के समान उदित हुई है बिजली के समान अत्यंत भंगुर वह बड़े यत्न से पकड़ कर जलाती है यानी संताप दुख में डालती है हो हो कर लीन हो जाती है और खोजने पर भी नहीं मिलती है यह अकाल में उत्पन्न हुए फूलों की माला के समान बिना किसी प्रयत्न और प्रार्थना से ही प्राप्त हुई है देखने में मनोहर होती हुई भी बड़े बड़े अनर्थों को देती है मोक्षर कल्याण के लिए अभिनिंदित नहीं है यानी कल्याण में बाधा पहुंचाती है विविध भ्रम उत्पन्न करने वाली यह जब अत्यंत विस्मृत होती है तभी अति सुख प्राप्त होता है कल्पना द्वारा जब पुनः पुनः इसका अनुसंधान किया जाता है तब दुस्वप्नों की कल्पना के समान यह अनर्थदाय ही होती है यह प्रतिभास से बड़े बड़े तीनों जगतों को एक मुहूर्त में उत्पन्न कर धारण करती है और संहार कर डालती है इसने राजा लवन के एक मुहूर्त को अनेक वर्ष बना डाला और राजा हरिश्चंद्र की एक रात को बारह वर्ष का कर दिया कांतारूपी विभव से शोभित होने वाले विरही पुरुषों की एक रात इसी के प्रभाव से एक वर्ष सी लंबी हो जाती है जिसके प्रसाद से एकमात्र ब्रह्म ही जिनका, है, जिसका, जिनका स्वभाव है ऐसे पुरुषों में सुखी पुरुष को समय अल्प मालूम होता है और दुखी पुरुष को दीर्घ प्रतीत होता है जैसे प्रकाश के कार्यों में दीपक की अपनी अपने संधान मात्र से कर्तुता है वैसे ही उसकी अपनी केवल सत्ता से ही वृत्तियों में कर्तुता है वस्तुतः कर्तुता नहीं है जैसे चित्र में लिखी गई नितंब स्तन आदि अंगों से युक्त स्त्री गृह आदि करने में समर्थ नहीं होती वैसे ही पहले अनुभूत पदार्थों की वासना रूप यह अविद्या कुछ भी करने में योग्यता नहीं रखती मनोराज्य के समान यह एकमात्र आकार से प्रकाशमान है वास्तविकता का तो इसमें नाम निशान भी नहीं है यद्यपि यह लाखों शाखा प्रशाखाओं से युक्त मालूम होती है तथापि परमार्थ रूप से यह कुछ भी नहीं है जैसे अरण्य में मृग तृष्णा ही आडंबर से युक्त है वास्तव में कुछ नहीं है वैसे ही यह मिथ्या स्वरूप आडंबर से युक्त है और ठगती है, है मनुष्यों को नहीं ठगती जैसे मृग तृष्णा मृगों को ही ठगती है मनुष्यों को नहीं ठगती वैसी ही यह भी मृगों की नाई जीवो को ही ठकती है ज्ञानी पुरुषों को नहीं है यह जल की राशि के समान उत्पन्न होते ही नष्ट होने वाली है और प्रवाह रूप से नित्य है पाले के समान चंचलाकार वाली है इसे पकड़ने जाओ तो कुछ भी हाथ नहीं लगता भयंकर आकृति वाली रजोग से धूसर वर्ण वाली तथा जिसने हटात अपने से भूवन मध्य को आक्रांत किया है ऐसी यह प्रलय काल के, के समान है बवंडर की भी आकृति भीषण होती है धूली से वह धूसर होता है और जबरदस्ती भूवन मध्य को आक्रांत कर लेता है इसने परमात्मा को गर्भ में रखा रखा है यानी आवृत्त कर रखा है अतएव शरीर में लगने से दाह और क्लेश देने वाली जिसने जल को भी गर्भ जल को गर्भ में धारण किया है ऐसी धूप पंक्ति के समान यह शरीर में लगने से दाह और क्लेश देने वाली लोगों को आक्रांत कर घूमती है यह खूब लंबी और जल से बनी हुई मेघ की धारा के समान है और तृण समूह से ध्र रस्सी के समान असार यानी नाजुक शील संसार से है। कवियों द्वारा कल्पना मात्र से वर्णित जलात्मक लहरों की श्रेणी के समान कीचड़ में कमलों की श्रेणी के समान और बहुत से छेदों से युक्त कमल नाल के समान यह जलात्मक पाप में प्रौढ़ और विविध छिद्रो से युक्त है लोग इसे बढ़ने में तत्पर दिख, दिखते है, तत है पर यह बढ़ती नहीं है विषमिश्रित मोदक के स्वाद के समान यह अपातः मधुर मालूम होती है पर अंत में महाभीषण रूप धारण करती है बुझी हुई दीपक की लौ के समान बाधित हुई यह न मालूम कहा चली जाती है तुषार से निकलती हुई धूप पंक्ति के समान आगे से दिखाई देती है पर पकड़ने पर कुछ भी हाथ नहीं आती जैसे बिखेर पर, जैसे बिखेर कर देखी गई परमाणुओं की धूली मुष्टि कुछ भी प्रतीत नहीं होती वैसे ही यह भी कुछ भी प्रतीत नहीं होती आकाश की नीलिमा जैसे बिना किसी कारण के दृष्टि गोचर होती है वैसे ही यह अकार दिखाई देती है द्विचंद्र के भ्रम के समान यह उत्पन्न हुई है स्वप्न के समान विविध भ्रम उत्पन्न करती है जैसे नौका से यात्रा करने वाले लोगों को स्थानु यानी ठूंठ में स्पंद की गति प्रती होती है वैसे ही यह उदित हुई है जब यह चित्त गौ दूषित कर डालती है तब व्याकुल हुए लोगों को दीर्घ काल तक मिथ्याल्बे संसार स्वप्न का भ्रम होता है इसके द्वारा आत्मा के दूषित होने पर यानी आवरण द्वारा असत प्राय किए जाने पर मन में भांति भांति की भ्रांतिया समुद्र के तरंगों की नाई उत्पन्न होती है और नष्ट होती है मनोहर और असत्य ब्रह्म को वह असत रूप से यानी जगत रूप से देखती है अमनोहर और असत जगत को सत रूप से यानी ब्रह्म रूप से देखती है विषय रूप रथ पर बैठी हुई यानी विषयाकार बनी हुई उद्भूत वासना रूप महाबलवती यह अविद्या जैसे जाल पक्षियों पर आक्रमण करता है वैसे ही शीघ्र पर आक्रमण करती है यानी मन को मोह में डालकर बांधती है यह अविद्या कृपा से अश्रुपूर्ण नेत्र वाली तथा जिसके स्तनों से दूध की धारा बह रही है ऐसी माता तथा गृहिणी के समान बड़े आनंद के साथ होती है चांदनी के रूप में परिवर्तित अमृत बिंदुओं से सेमृत से अत्यंदार्द्र, चंद्रमा के बिंब को भी यह एक में बना देती है अंध बना, बनाने वाली इस अविध्या से वाणी आदि सब कर्मेन्द्रियों से रहित स्थानों ने ठूंठ भी उन्मत्त शब्द वाले वेतालों के नाचने कूदने आदि का भ्रम उत्पन्न करते हैं इसी के प्रताप से संध्या आदि कालों में इसी के प्रताप से संध्या आदि कालों में ढेले पत्थर और भीत सांप, अजगर आदि की भ्रांति से देखे जाते हैं। इसी के प्रताप से जैसे दो चंद्रमाओं का दर्शन रूप भ्रम होने पर भी एक चंद्रमा दो रूप से दिखाई देता है वैसे ही एक ही वस्तु दो रूपों को प्राप्त होती है जैसे स्वप्न में अपना मरण दूर होता हुआ भी समीप में प्राप्त होता है वैसे ही दूर की वस्तु नजदीक में आ जाती है जैसे संहार रुद्र की अभिष्ट प्रलय रात्रि दीर्घ होती हुई भी क्षण क्षण रूप में परिवर्तित हो जाती है वैसे ही दीर्घ काल लक्षणता को प्राप्त होता है जैसे प्रिया के ग्रह से दुखी पुरुषों का एक क्षण वर्ष की तरह प्रतीत होता है वैसे ही एक अक्षन, एक अक्षन वर्ष सा होता है। है, हे ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसका यह उद्य, उद्यत विद्या निर्माण न करती हो यद्यपि यह अपनी सत्ता में भी दरिद्र तथा है तथापि इसकी सामर्थ्य तो देखिए यह क्या क्या नहीं कर डालती है जैसे विवेक बुद्धि से विषय बुद्धि का निरोध किया जाता है वैसे ही विवेक बुद्धि से प्रयत्न पूर्वक वासना रूप अविद्या का शीघ्र निरोध करना चाहिए जैसे जैसे स्रोतों को रोकने से नदी सूख जाती है वैसे ही इसके निरोध से यह मन रूपी नदी सूख जाती है श्री रामचंद्र जी ने कहा भगवान यह अविद्या अविद्यमान यानी असत है अति सुकुमार अंग वाली है अत्यंत तुच्छ है यानी वास्तविक तो इसे छू तक नहीं नहीं गई और मिथ्या भावना रूप है इस बला ने सारे जगत को अंधा बना रखा है यह कम आश्चर्य की बात नहीं है इसका न कोई लाल पीला हरा आदि रूप है और न कोई आकार है सुंदर चैतन्य से भी यह हीन है यह असत है तथापि मृग की नदी के समान यह नष्ट नहीं होती इस निगोड़ी ने सारे जगत को अंधा कर रखा है यह बड़े आश्चर्य की बात है यह आलोक से यानी आत्म प्रकाश से नष्ट हो जाती है और अंधकार के मध्य में खूब चमकती है अतएव यह उल्लू के नेत्रों के सदृश है इसने जगत को अंधा अंधा बना रखा है यह बड़े अचंबे का विषय है एकमात्र क्रिया शक्ति की यह आश्रय है अतः यह केवल कुत्सित कर्म करती है साक्षात्कार तो यह, यह फूटी आख से भी नहीं देख सकती है और ज्ञान शक्ति शून्य होने के कारण अपनी देह को भी नहीं जानती है इसने संपूर्ण जगत को अंधा बना रखा है यह आश्चर्य अंधा बना डाला है यह आश्चर्य है जैसे पामर की स्त्री अत्यंत दीनहीन आचार और धर्म वाली और नित्य अंधकार से यानी से ढकी रहती है वैसे ही ही इसका भी आचार और और धर्म अत्यंत हीन दीन है। यह पामर लोगों की प्रिय है है। सदा असती है। इसने सम्र जगत, जगत को अंधा बना डाला है यह बड़े खेद की बात है सदा अनंत दुखों से आकुल मृत के तुल्य अंत संज्ञाहीन इसने इस जगत को अंधा बना रखा है इस अविद्या के काम और कोप ही सद्र सद्र अंग है। इस अविद्या के काम और कोप ही सुदृढ़ अंग है तमोगुण की अधिकता से यह बड़ी क्रूर है ज्ञान का उदय होने पर यह शीघ्र ही शरीर रहित हो जाती है अतः यह काम और कोप से सुघन अंग वाली अंधेरी की अधिकता होने से अति क्रूर मरने पर तुरंत शरीर रहित होने वाली किसी निशाचरी दीन हीन नारी के तुल्य है बड़े अचंबे की बात है कि इसने जगत को अंधा बना रखा है आत्मा के विषय में जो अंधरूप मूड है वे ही इसके आश्रय है यह जड़ है अपनी जड़ता से जीर्ण शीर्ण है दुख से प्रदीर्घ प्रलाप करने वाली है अतएव पूर्वोक्त निशाचरी जगत में जगत की आंखों में धूल झोंक रखी है यह कम अचंबे की बात नहीं है यह अविद्या पुरुष के साथ ऐक्याध्यास से पुरुष की संगीनी है तथा विविध विचित्र विषयों की कल्पना क्रिया से पुरुष का तथा विविध विचित्र विषयों की कल्पना क्रिया से पुरुष का भोग संपादन करने के कारण पुरुष की अनुरागिनी है स्वतत्व विचारों में भाग रही इसने पुरुष को अंधा बना डाला है यह कम विचित्र नहीं है जो पुरुष के साक्षात्कार को तनिक भी सहने के लिए समर्थ नहीं है उस आवरण करने वाली अविद्यारूप स्त्री से पुरुष अंधा बनाया गया है यह बड़े अचंभे की बात है न जिसमें चेतना ही है और न जो और जो नष्ट न होने पर भी नाश को प्राप्त होती है उस कर्कश स्त्री रूपी अविद्या से पुरुष अंधा किया गया है यह बड़े आश्चर्य का विषय है भगवान असंख्य दुच्चे रूप विलास करने वाली मरण जन्म आदि सुख दुख प्राप्त कराने वाली विषम तथा मनरूप गुहा गृह में जिसने भाषा बांध रखी है ऐसी यह अविद्या किस उपाय से नष्ट होती है 113 समाप्त। उत्पत्ति प्रकरण 114 सौ चौदह अविद्या के विनाश के उपाय भूत आत्मदर्शन का विशुद्ध आत्म स्वरूप का तथा असंकल्प से वासनाक्षय का वर्णन श्री रामचंद्र जी ने कहा ब्रह्म अविद्या के प्रताप से उत्पन्न हुआ अत्यंत सघन आवरण रूप जो यह पुरुष का महान अंधत्व है उसका विनाश कैसे होता है श्री वशिष्ठ जी ने कहा वत्स श्री रामचंद्र जी जैसे सूर्य के दर्शन से पाला एक क्षण में नष्ट हो जाता है वैसे ही आत्म तत्व के साक्षात्कार से यह अविद्या नष्ट हो जाती है यह विद्या तभी तक संसार रूपी पर्वत के डूहों में यानी टीलों में जो कि सघन कांटे रूपी दुखों से भरे हैं, अपने साथ प्राणियों को अदपात द्वारा लुढ़काती है जब तक कि इसका विनाश करने वाली और मोह को दूर करने वाली आत्मसाक्षात्कार की इच्छा स्वयं उत्पन्न नहीं हुई हे श्री रामचंद्र जी जैसे धूप का आस्वाद लेने की इच्छा करने वाली छाया का आत्म विनाश हो जाता है, वैसे ही परब्रह्म परमात्मा की दर्शन कर रही इस अविद्या का आत्म विनाश हो जाता है। जैसे सभी दिशाओं में बारह सूर्यों के एक साथ उदित होने पर छाया अपने आप विनष्ट हो जाती है वैसे ही सर्व व्यापक ज्ञान स्वरूप पर परमात्मा का साक्षात्कार होने पर यह अविद्या अपने आप नष्ट हो जाती है हे श्री रामचंद्र जी बाह्य पदार्थों में इच्छा मात्र का नाम अविद्या है इच्छा मात्र का विनाश मोक्ष कहा जाता है क्योंकि भगवती श्रुति कहती है जब मनुष्य के हृदय में स्थित सब अभिलाषाएं छूट जाती हैं, तब मरण धर्म जीव अमृत हो जाता है और यहाँ पर ब्रह्म का आस्वाद लेता है उक्त मोक्ष उत्तर एक तो एकमात्र संकल्प के भाव से सिद्ध होता है मन रूपी आकाश में शुद्ध चैतन्य रूपी सूर्य का उदय होने से काम वासना रूपी रात्रि के थोड़ा बहुत क्षीण होने पर अविद्यावरण क्षीण हो जाता है जैसे सूर्य भगवान का उदय होने पर अंधेरी रात न मालूम कहा चली जाती है वैसे ही विवेक से उदित होने पर अविद्या न मालूम कहा छिप जाती है जैसे वेताल की धृढ़ वासना से वासित बालक का संध्या के समय वेताल संकल्प अपने आप हटात बढ़ने लगता है वैसे ही अपनी धृढ़ विषय वासना से चित्त का बंधन मजबूत होता जाता है श्री रामचंद्र जी ने कहा भगवान जो कुछ भी यह दृश्य वस्तु संघात है वह अविद्या है और वह अविद्या आत्मचिंतन से नष्ट हो जाती है कृपया बतलाइए वह आत्मा कैसा है? श्री वशिष्ठ जी ने कहा हे श्री रामचंद्र जी विषयों के संसर्ग से रहित सामान्य से रहित अर्थात विक्षेप और आवरण से रहित तथा जिसका वाणी द्वारा वर्णन नहीं हो सकता ऐसा जो सत्य ऐसा जो ऐसा जो चित तत्व है वह परमेश्वर आत्मा है हे चरित श्री रामचंद्र जी ब्रह्मा से लेकर पेड़ पौधों तक जो यह तृण आदि रूप जगत है वह सब सदा आत्मा ही है अविद्या तो है ही नहीं है ही नहीं। यह सब नित्य चैतन्य घन अविनाशी अखंड ब्रह्म ही है मन नाम की कोई दूसरी कल्पना है ही नहीं इन तीनों जगतों में न कोई जन्म लेता है और न कोई मरता है और न जन्म मरण आदि भाव विकारों का कहीं पर अस्तित्व ही है अद्वितीय केवल प्रकाश स्वरूप सब में अनुगत सतरूप अखंड और विषय संसर्ग शून्य चिन्ह मात्र ही यहाँ पर है उस नित्य सर्व व्यापक शुद्ध चैतन्य घन किसी प्रकार के उपद्रवों से रहित शांत सर्वत्र समबुद्ध समदृष्टि निर्विकार प्रकाशमान आत्मा में जो यह आवरण सहित चिति चित् स्वभाव से विपरीत यानी जड़ता परिच्छेद आदि स्वभाव वाले चेत्य की स्वयं कल्पना कर दौड़ती है वह विक्षेप से मलिन हुई चीति ही मन नाम से कही गयी है जैसे समुद्र से तरंग उठती है वैसे ही सर्वक्ति शक्तिशाली सर्वत्री महात्मा इस मन रूपी देवता से पदार्थों की विभाग कल्पना शक्ति उत्पन्न हुई है अद्वितीय सर्वव्यापक शांत आत्मा में यह सृष्टि कुछ भी नहीं है यह परमात्मा में केवल संकल्प से उत्पन्न हुई है चूंकि यह संकल्प से उत्पन्न हुई है अतः जैसे अग्नि की ज्वाला जिससे उत्पन्न हुई उसी वायु से शांत होती है वैसे ही संकल्प से ही इसका विनाश होता है इस अविद्या ने पुरुष के उद्योग से होने वाले संकल्प से विषय भोग की आशा का रूप धारण किया है निधिध्यासन की परिपुष्टता रूप पुरुष प्रयत्न से ही पुरुष प्रयत्न से सिद्ध साक्षात्कार से बद्ध मूल एकमात्र असंकल्पन से यह अविद्या विलीन हो जाती है मैं ब्रह्म नहीं हूँ इस प्रकार के दृढ़ संकल्प से मन को बंधन प्राप्त होता है यह सब ब्रह्म ही है इस प्रकार के दृढ़ संकल्प से मन मुक्त होता है संकल्प ही मजबूत बंधन है और संकल्प का अभाव मुक्ति है श्री रामचंद्र जी हे श्री रामचंद्र जी मैं ब्रह्म नहीं हूं इस संकल्प को यह सब ब्रह्म ही है इस संकल्प से जीत कर जैसा चाहते हो वैसा करो यद्यपि इस आकाश में जो सुवर्ण के कमलों से भरी हुई चंचल नीलमणि रूपी भवरों से गुलजार दिशाओं को सुगंधित करने वाली खूब बड़े बड़े प्रकट स्वरूप वाले मृणाल रूपी भुजाओं से प्रकाशमान चंद्रमा की किरणों का उपहास कर रही ऐसी कमलिनी नहीं है फिर भी उसकी जैसे बालक अपने मनोरथ से विलास के लिए खूब दृढ़ रूप से कल्पना कर लेता है वैसे ही इस दो प्रकार की अविद्या की जो कि इस, इस प्रकार विकल्प के तुल्य असत्य ही है, तो भी सत्य के तुल्य प्रतीत होती है मूढ़ जनों ने अत्यंत क्लेश के लिए ही दृढ़ रूप से कल्पना कर रखी है यह संसार रूपी बंदन में डालने वाली है और बड़ी चंचल है मैं क्रूश हूँ अति दुखित हूँ बंधन से जखड़ा हुआ हूँ हु, हाथ पैर आदि अवयवों से युक्त हूँ इस भावना के अनुरूप व्यवहार से जीव बंधन में पड़ता है न मैं दुखित हूँ न मेरी देह है बंधन किस आत्मा को प्राप्त हो सकता है इस भावना के अनुरूप व्यवहार से जीव को मुक्ति प्राप्त होती है न मैं मांस हूँ न मै देह से उत्कृष्ट कुछ और ही मैं तो देह से उत्कृष्ट कुछ और ही हूं जिसके हृदय में ऐसा दृढ़ निश्चय है वह क्षीणा विद्या वाला कहा जाता है रघुवर, जैसे पृथ्वी तल पर खड़ा हुआ पुरुष बड़ी बड़ी बड़ी चढ़ी अपनी कल्पना से अत्यंत ऊंचे सुमेरु पर्वत के अगले हिस्से के नीलमणि के शिखरों की कांति की अथवा सूर्य किरणों से जिसका भेदन नहीं हो सकता ऐसे आकाश के ऊपर स्थित अंधकार राशि की आकाश की स्वाभाविक कालिमा के रूप से कल्पना करता है वैसे ही अज्ञानी जनों के वैसे ही अज्ञानी जनों ने अनात्मा में आत्मा रूप इस अविद्या की कल्पना की है प्रबुद्ध पुरुषों ने नहीं की है श्री रामचंद्र जी ने कहा भगवान यह आकाश की नीलता न तो सुमेरु पर्वत के नीलमणि के शिखरों की प्रवाह है और न अंधकार की कांति है क्योंकि यदि उसे सुमेरु पर्वत के नीलमणिमय शिखर की छाया माने तो सुमेरु पर्वत के पद्मराग आदि मनियों के भी शिखर है उनकी भी कांति दिखाई देनी चाहिए पर वह नहीं दिखाई देती इसीलिए यह कल्पना ठीक नहीं है यदि उसे सूर्य की किरणों से दुर्भेद्य अंधकार राशि माने तो ब्रह्मांड के ऊपर और नीचे के कपाल सुवर्णमय और रजतमय है ऊपर ऊपर सत्य लोग आदि अत्यंत चमक चमकदार लोकों से यह ब्रह्मांड खप्पर व्याप्त है व्यवधान से नर, व्यवधान के न पर आदित्य आदि की किरणें का संबंध नहीं रोका जा सकता बीच में अंधकार का संभव नहीं है तब कहिए कि वह आकाश की नीलता किसकी है श्री जी ने कहा, शून्य आकाश की नीलता गुण समान स्थित नहीं है पद्मनाग दूसरे रत्नों की प्रभाव आकाश में नहीं दिखाई देती इसलिए वह सुमेरु पर्वत के नीलमणिमय शिखरों की प्रभा भी नहीं है ब्रह्मांड तेजोमय है और तेज प्रचुर है एवं ब्रह्मांड के मध्यवर्ती आकाश का ऊपरी भाग प्रकाश से व्याप्त है इसलिए यहाँ पर अंधकार का संभव संभव नहीं है। हे श्री रामचंद्र जी अविद्या की अनुरूप सखी के समान असन्मयी यह केवल विपुल शून्यता ही दिखाई देती है नेत्रों की ही अपनी दर्शन शक्ति का क्षय होने पर जो वस्तु स्वभाव से अंधकार उदित हुआ है वह आकाश की नीलता के रूप से दिखाई देता है यह जानकर जैसे आकाश में दिखाई देती हुई भी काली यह काली नहीं है ऐसी बुद्धि होती है वैसे ही अविद्या अंधकार को भी जानिए जैसे आकाश कमलिनी का निग्रह संकल्प का अभाव है वैसे ही विद्वानों ने संकल्प के अभाव को अविद्या का निग्रह कहा है संकल्प का अभाव सहज प्रतिधोता है कठिन नहीं है जगत की इस भ्रम का जो कि आकाश की नीलिमा की तरह उत्पन्न हुआ है फिर जिसका स्मरण न हो ऐसा विस्मरण ही मैं उत्तम समझता हूँ मैं नष्ट हो गया इस संकल्प से जैसे स्वप्न में दुख से नष्ट होता है और मैं जाग गया हूँ इस संकल्प से स्वप्न दुख के नाश को प्राप्त होता है सुख को प्राप्त होता है वैसे ही विषय के संकल्प से मन दृढ़ मूढ़ता को प्राप्त होता है प्रबोध रूप उदार संकल्प से बोधमयी ब्रह्म भाव की ओर अग्रेसर होता है मैं अज्ञानी हूँ ऐसे संकल्प से यह अनादि यह विद्या एक क्षण में उदित होती है और विस्मरण के यानी संकल्प वासनाओं के मूलोच्छेद से नित्य नष्ट हुई यह नष्ट हो जाती है आत्मा के आदर्शन से अत्यंत भार युक्त यानी बढ़ने वाले सब पदार्थों को उत्पन्न करने वाली और संपूर्ण प्राणियों को मोह में डालने वाली यह अविद्या अपरिचिन्न आत्म स्वरूप की प्राप्ति होने पर नष्ट हो जाती है जैसे मंत्री लोग राजा की आज्ञा को एक क्षण में पूरी कर देते हैं, वैसे ही मन जिस विषय का अनुसंधान करता है संपूर्ण इंद्रिय वृत्तिया उसको क्षण भर में कर डालती है इसीलिए जो पुरुष बाह्य पदार्थों में मन का अनुसंधान नहीं करता वह ब्रह्माहम भावना रूप से शांति को प्राप्त होता है जो यह पहले भी नहीं था वह आज भी नहीं है जो यह भाषित होता है वह शांत अद्वितीय निर्विकार निर्दोष ब्रह्म है ब्रह्म से अतिरिक्त कहीं पर कोई किसी प्रकार का किसी कारण के लिए माननीय दूसरा नहीं है अतः निर्विकार आदि अंतरहित पूर्ण रूप से स्थित होइए, परम पुरुष का अवलंबन कर प्रयत्न के साथ उत्तम बुद्धि से विषय भोग की आशा की भावना को समूल चित्त से उखाड़ कर फेंक दीजिए आत्म तत्व का अज्ञान ही जरा मरण आदि का कारण है जो जो वस्तु कार्य रूप से उदित होती है वह सब सैकड़ो आशा रूपी जालों से वासना ही विस्तार को प्राप्त होती है वह वास्तविक नहीं है यह मेरे पुत्र है मेरा धन है यह मैं हो यह मेरा घर है इस प्रकार के इंद्रजाल से यह, की, यह वासना ही यह वासना ही वृद्धि को प्राप्त होती है जैसे जल में वायु द्वारा तरंग रूपी सर्प की कल्पना की जाती है वैसे ही इस अनन्य वासना द्वारा इस शून्य शरीर में ही अहम भाव रूप सर्प की कल्पना की गई है हे तत्वज्ञ श्री राम जी परमार्थ दर्शन से मेरा मैं ये दोनों ही नहीं है आत्मतत्व तत्व के सिवा कोई भी वस्तु कभी भी सत्य नहीं है आकाश पर्वत द्योलोक पृथ्वी नदियों की श्रेणिया ये सब दृष्टि समकालिक सृष्टि से पुनः पुनः उत्पन्न होते हैं। वही यह विद्या अन्य के समान विचित्र परिवर्तित होती है यह अज्ञान मात्र से उत्पन्न होती है और ज्ञान से नष्ट हो जाती है त्रिविध पर अविद्या रज्जु में सर्प की भ्रांति की नाई सन्मात्र से भ्रांति से प्रतीत होती है हे श्री रामचंद्र जी ज्ञानी की दृष्टि में यह अविद्या नहीं है आकाश पर्वत समुद्र पृथ्वी नदी रूप जो यह अविद्या है वह अज्ञ के लिए है ज्ञानी की दृष्टि में तो आकाश आदि रूप से ब्रह्म ही अपनी महिमा से स्थित है रज्जू में सर्प की प्रतिथि रूपी प्रतिभा, प्रातिभासिक और व्यवहारिक ये दो विकल्प अज्ञा द्वारा ही कल्पित है ज्ञानी ने ज्ञानी ने तो एकमात्र स्वतः सिद्ध ब्रह्म दृष्टि का ही निर्णय किया है रामचंद्र जी आप अज्ञानी मत होइए, ज्ञानी बनिए संसार वासना का नाश कीजिए अनात्म देह आदि में आत्म भावना से अज्ञा की नाई आप क्यों रोते हैं हे श्री रामचंद्र जी यह जड़ मुख्य शरीर आपका क्या है जिसके लिए अवश्य होकर सुख और दुख द्वारा आप अभिभूत हो रहे हैं, जैसे काष्ट और लोह परस्पर मिले रहने पर भी एक नहीं, हो, एक नहीं है और जैसे बेर और बर्तन परस्पर अत्यंत संयुक्त होने पर भी अभिन्न नहीं है वैसे ही देह और आत्मा भी परस्पर संयुक्त होने पर भी अभिन्न नहीं है जैसे धोकनी के जल जाने पर धोकनी के अंदर स्थित वायु का दाह नहीं होता वैसे ही देह का नाश होने से आत्मा नष्ट नहीं होता हे राघव मई दुखी हूँ मैं सुखी हूँ इस भ्रांति को मृग तृष्णा के तुल्य समझकर छोड़ो और सत्य सत्य तत्व का अवलंबन करो यह क्या अचंबे की बात नहीं है जो सत्य ब्रह्म है उसे तो लोग भूल गए है और जो असत्य अविद्यामक वस्तु है उसका सबको अत्यंत स्मरण हो गया है हे hey, रामचंद्र जी आप अविद्या को यानी आत्म विस्मरण को खूब बढ़ने का मौका न दीजिए इस अविद्या द्वारा चित्त के दूषित होने पर यहाँ पर अनंत अपार दुख होते हैं। मिथ्या होती हुई भी अनर्थ करने वाली मन के संकल्प से पुष्ट हुई अंत में महामोह रूप फल देने वाली दुख इस अविद्या से अमृत रस से सराबोर चंद्रबिंब में भी रवरव नरक की कल्पना करके पुरुष नारकीय दाह शोष आदि आदि दुखों का अनुभव करता है इससे जल की तरंग कमल जलबिंदु, छोटी छोटी लहरों से युक्त तालाबों में मृग तृष्णा से भरी हुई मरुभूमि का दृश्य दिखाई देता है इसी से आकाश में नगर की रचना आकाश से गिरना आकाश में उड़ना आदि जो विचित्र और सुख दुख देने वाले हैं, स्वप्न में पुरुषों से अनुभूत होते हैं। यदि यह विद्या चित्त को संसार वासनाओं से पूर्ण न करे तो यह जाग्रत स्वप्न आदि के भ्रम आत्मा को आपत्ति को प्राप्त कैसे कराए इथ्याध्यान के बढ़ने पर स्वप्न और उपवन की भूमियों में रौरव अबीची आदि नरकों की अनर्थकारी यातनाएं देखी जाती हैं। इस अविद्या से वेदित चित्त कमलनाल की अत्यंत सूक्ष्म तंतु में भी एक क्षण में समस्त संसार सागर रूपी अनर्थकारी भ्रम देखता है इससे चित्त के अभिभूत होने पर राज्य में ही स्थित पुरुष उन यातनाओं को प्राप्त होता है जो चांडालों को भी योग्य नहीं है इसीलिए श्री रामचंद्र जी संसार रूप बंदन में डालने वाली और संपूर्ण द्वैताकार रूप की रंग से युक्त वासना को त्याग कर स्वटिक के समान राग रहित तो होकर स्थित होइए। के कार्य कर रहे आप की अनुराग के विषयों में आसक्ति न हो जैसे की विचित्र प्रतिबिंबों प्रति का ग्रहण कर रहे स्वटिक की रंग से विषय में आसक्ति नहीं होती हे रामचंद्र जी निरिशयानंद रूप होने से परम कौतुकमय ब्रह्म का जो साक्षात्कार कर चुके हैं यानी जो तत्वज्ञ हैं, उनकी संगति में पुनः पुनः विचार करने से हुई, हुई, दीप्त अतव सर्वत्र समदर्शन आदि सुशील वाली असंग बुद्धि से यदि आप सदा व्यवहार करते हैं, तो आप अविद्या प्रयुक्त जन्म मरण आदि भ्रमो से रहित है यानी नित्य मुक्त स्वरूप है तब आपकी किसी जीवन मुक्त महाभाग्य ब्रह्मा विष्णु अथवा शंकर जी के साथ तुलना नहीं हो सकती है एक सौ सर्ग समाप्त उत्पत्ति प्रकरण एक सौ सर्ग श्री रामचंद्र जी का बोध से आश्चर्य वर्णन माया और उसके नाश की स्थिति राजा लवन की आपत्ति के कारण का निरूपण श्री वाल्मीकि जी ने कहा, भगवान महात्मा श्री वशिष्ठ जी के ऐसा कहने पर कमल की पंखुड़ी के समान विशाल नेत्र वाले श्री रामचंद्र जी विकसित पद्म के समान सुशोभित हुए जैसे अंधकार के नष्ट होने पर सूर्य भगवान के दर्शन की दर्शन से कमल प्रसन्न होकर शोभा को प्राप्त होता है वैसे ही समाधान से संतुष्ट हुए श्री रामचंद्र जी अज्ञान के नष्ट होने पर प्रफुल्ल तंत वाले होकर शोभा को प्राप्त हुए बोध से उत्पन्न हुए आश्चर्य से मंद मंद मुस्कुराहट से जिनका मुख मुखकमल प्रकाशमान है ऐसे श्री रामचंद्र जी ने दांतों की किरण रूपी सुधा से धोई हुई यह वानी कही श्री रामचंद्र जी ने कहा मुनिवर जो विद्या है ही नहीं उसने सब लोगों को वश में कर लिया यह बड़े आश्चर्य की बात है यह कथन तो कमल के नाल से उत्पन्न हुए यह कथन तो कमल के नाल से उत्पन्न हुए तंतुओं से पर्वतों को बांधने के तुल्य है जो विद्या से तीनों जगतों में असद ही सत्य की तरह स्थित है यह तो मात्र तीनों जगतों में वज्रता को प्राप्त हो गया है। त्रिभुवन में स्थित इस संसार माया रूप नदी का स्वरूप मेरे ज्ञान के लिए फिर कहिए, हे महात्मन और दूसरा यह संदेह जो मेरे हृदय में बैठा है वह यह है कि वह महाभाग राजा लवन किस प्रकार आपत्ति को प्राप्त हुए हे ब्रह्म और तीसरा प्रश्न यह है कि काट और लोह के समान परस्पर संयुक्त मल्ल और और मेष के के समान परस्पर के से, आ, आगा, से आक्रांत देह और देही है, इन दो में इन दो में से कौन सा शुभ और अशुभ फल का एकमात्र भाजन संसारी है चौथा संदेह यह है कि राजा लवन को उस प्रकार की बड़ी भारी आपत्ति देखकर चंचल कार्य करने वाला वह क्यों चला गया और वह कौन है और वह कौन था श्री वशिष्ठ जी ने कहा हे निष्पाप रामचंद्र जी इस संसार में काष्ट और भीत की समान जड़ देह कुछ भी नहीं है यानी वास्तविक नहीं है स्वप्न के प्रकाश की नाई इस चित्त ने कल्पना कर रखी है इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि अचेतन होने से और असत होने से शरीर कर्म फल का भोक्ता नहीं हो सकता तो भोक्ता कौन है इस पर कहते हैं जीवता को प्राप्त हुआ चित्त भोक्ता है चिदाभास के तादात्म्य को प्राप्त हुए चित्त में जाड्य रूप दोष नहीं रहता उक्त चित्त का भोक्तृत्व में आग्रह है और वह बंदर के बच्चों बच्चे के समान चंचल है नाना प्रकार के शरीरों को धारण करने वाला कर्म फल का भागी जो यह देही है, वह अहंकार, मन, जीव आदि पर्यायों से कहा जाता है हे राघव अब, अब प्रबुद्ध जीव के ये अनंत दु सुख दुख होते हैं और प्रबुद्ध के नहीं होते शरीर के भी यह सुख दुख आदि नहीं होते अज्ञानी मन जिसने नाना प्रकार की संज्ञाएं से संज्ञाओं से अनेक कल्पनाएं कर रखी है अनेक प्रकार की वृत्तियों में प्रवेश करता हुआ और स्वप्न में नाना प्रकार के भ्रमों को देखता है लेकिन ज्ञानी मन कदापि इन विविध विभ्रमों को नहीं देखता अज्ञान निद्रा से पीड़ित हुआ जीव जब तक अज्ञान रूप निद्रा से जगाया नहीं जाता तब तक अभेद्य संसार रूप भ्रम को देखता है जैसे दिन के प्रकाश से प्रकाश से विकसित होने वाले कमल के मध्य में मध्य का अंधकार नष्ट हो जाता है वैसे ही प्रबुद्ध हुए मन का संपूर्ण अंधकार विलीन हो जाता है चित्त अविद्या मन जीव वासना कर्मात्मा इन नामों से विद्वानों द्वारा जो कहा जाता है वह देही दुख का भोगता है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 अध्यान से होता है इसलिए संपूर्ण दुखों का कारण अध्यान है। जैसे रेशम का रेशम का कीड़ा के कोष से बंधन को प्राप्त होता है वैसे ही जीव भी अविवेक रूपी दोष से शुभ और अशुभ धर्मों का भाजन बंद बना है अविवेक रूप रोग से बंधा हुआ विविध वृत्तियों से युक्त मन अनेक आकारों में विहार द्वारा चक्र के समान घूमता है इस शरीर में मन ही उदय को प्राप्त होता है रोता है मरता है मारता है खाता है जाता है बोलता है और निंदा करता है शरीर कभी भी कुछ नहीं करता है। हे श्री रामचंद्र जी जैसे घर में घर का मालिक अनेक प्रकार की क्रियाएं करता है किंतु घर कुछ भी नहीं करता वैसे ही देह में जीव विविध चेष्टाएं करता है जड़ देह कुछ नहीं करता सब सुख दुखों में और सब कल्पनाओं में मन ही करता है और मन ही भोगता है मन को आप जीव जानिए यह राजा लवन मन के भ्रम में भ्रम से जिस प्रकार चांडालता को प्राप्त हुआ इस महत्व इस उत्तम वृत्तांत को मैं आपसे कहूंगा आप, आप सावधान होकर सुनिए हे श्री रामचंद्र जी मन ही शुभ अथवा शुभ फल का भोग करता है इस बात को आप जिस प्रकार समझ जाएंगे वैसे मैं आपसे कहता हूँ आप सुनिए सुनिएप श्री रामचंद्र जी प्राचीन काल में हरिश्चंद्र के कुल में उत्पन्न राजा लवन ने एकांत में बैठकर बहुत दिनों तक मन से विचार किया मेरे पितामह बड़े महानुभाव थे उन्होंने राजसूय यज्ञ किया था मैं उनके कुल में उत्पन्न हुआ हूँ हु। मैं मैं मन से उस यज्ञ को करता हूँ ऐसे मन से विचार कर आदर पूर्वक पूर्वक सब सामग्रिया इकट्ठी कर राजा, राजा ने राजसूय की दीक्षा ली उसने ऋत्विजो को बुलाया श्रेष्ठ मुनियों की पूजा की यज्ञ में आने के लिए देवताओं से प्रार्थना की और अग्नि प्रज्वलित की अपने उपवन के भीतर मन से मन से अपनी इच्छा के अनुसार यज्ञ कर रहे राजा का देवता ऋषि और ब्राह्मणों की पूजा से पूरा एक वर्ष बीत गया ब्राह्मण आदि प्राणियों को सर्वस्व दक्षिणा देकर राजा अपने ही उपवन में दिन के अंत में जाग उठा इस प्रकार राजा लवण ने संतुष्ट मन से ही राजसूय यज्ञ किया इसीलिए उसी को यज्ञ का फल होना उचित है इससे सिद्ध हुआ कि चित्त को ही सुख दुख का भोक्ता पुरुष जानिए इसीलिए मन के शोधन रूप सत्य उपाय में मन को लगाइए मन ही क्रिया शक्ति की प्रधानता से करता कारण और क्रिया है वह क्रिया ही सुख दुख रूप फल के फल के रूप में परिणत होती है चिदाभास की व्याप्ति से उस फल का भोक्ता मन ही है इसीलिए भोक्तृत्व कर्तृत्व का प्रवाह ही माया रूपी महानदी का स्वरूप है इस तरह प्रथम प्रश्न का विषय भी इस संदर्भ से दिखलाया गया है चतुर्थ प्रश्न के उत्तर का समाधान आगे के सर्ग में होगा हे देवताओं यह मनरूपी पुरुष काल आदि के परिच्छेद परिच्छे से रहित पूर्ण आलंबन में स्थित होकर पूर्ण है और नित्य नष्ट होने वाले काल का आदि के परिच्छिन्न देह आदि देश में स्थित होकर देह भाव की प्राप्ति से नष्ट हो जाता है इसीलिए मई देह हूँ ऐसी जिनकी नश्वर देह में अहम भावना है उनसे कोई प्रयोजन नहीं है शास्त्राभ्यास और आचार्योपदेश से उत्पन्न सम्यक विचार के परिपाक से सारा सार विवेक वाले चित्त को मई देहा कभी नहीं हूँ मई पूर्णानंद प्रकाश एकरस ब्रह्म ही रस ऐसा ज्ञान होने पर भूत अधिकारी के सब दुख समूल नष्ट हो जाते है कभी भी उत्पन्न नहीं होते सूर्य की किरणों से प्रफुल्लित होने पर कमल के संकोच जड़ता और अंध स्थित अंधकार आदि चीर के लिए नष्ट हो ही जाते हैं एक सौ पंद्रह वासर्ग समाप्त